तो भगवान नाम करें ना करें वो, वो करेंगे नहीं करेंगे तो भी अयोध्या वास को संतोष होगा कि हमारा प्रस्ताव तो भगवान के सामने पहुंच गया अब भगवान ने नहीं माना तो ये कोई अच्छाई होगी इसी में इसलिए नहीं माना आप चलो भाई इसलिए भी ये प्रस्ताव रख दिया गया लेकिन भरत जी इसके बाद में और भी प्रस्ताव जोड़ते हैं मने विकल्प और भी करते हैं मान लो इस प्रकार से भरत जी को ये लगता है कि भगवान राम को ये कोई विकल्प हम में चले जाएं दो भाई और दो भाई अयोध्या में लौट जाएं इस प्रकार से बिल्कुल जो वरदान मांगे गए हैं उनके बिल्कुल विपरीत बात हो जाए ऐसा है भगवान राम को अधर्म में लगे दिखाई दे तो और भी तो विकल्प हो सकते हैं तो उन विकल्पों को सामने रखते लेकिन उन सब विकल्पों में हाँ, आप देखते हैं कि एक बात ये जो है कि जैसी इस कुछ न कुछ दोष बना रहता कोई न कोई दोष उसमें बना रहता उसके साथ जितने भी विकल्प होंगे तो दोनों वरदानों की पूर्ति नहीं होती किसी में और दोनों वरदानों की पूर्ति नहीं होती तो इसके माने वो वैसा ही है जैसे कि आजकल के जब पूजा पाठ होती है तो सही ढंग से न करके उसको कहीं कही न कहीं कहो की भाई अब यहाँ पर एक वस्त्र चढ़ाना है मूर्ति के ऊपर तो कहते अच्छा चढ़ा दो बस ऐसा ही कुछ है माने वो जितना भी जो कुछ भी हो रहा है वो विकल्प सब धर्म में नहीं है और सही नहीं है इसलिए भगवान से स्वीकार इन तीनों विकल्पों में से कोई करते नहीं अब आगे दूसरा विकल्प ये है कि नतरो उ फेरिय बंद दो नाथ चलो मैं साथ अभी दूसरा विकल्प ये है कि लक्ष्मण जी भी वापस लौट जाएं और शत्रुघ्न भी वापस लौट जाएं ये तो रहे अयोध्या में और मैं आपके साथ नतरो नतर उई बंद दो हैं? और नाथ चलो मैं साथ हैं? और मैं आपके साथ चलू इसमें इस प्रस्ताव में क्या है अब देखो इसमें भी भरत जी की चाहे भले ही अपनी भावना को भगवान की भक्ति को सेवा करने का अवसर मिले ये उनको अच्छा लगे लक्ष्मण जी के साथ स्वयं होने लेकिन उस वरदान का क्या होगा जिसमें कि ये मांगा गया कि भरत जो है राज्य तलक राजा राज सिंहासन पर वही बैठे कम से कम चौदह वर्ष आ जा तो भरत जी ही रहे उसका क्या होगा वो विकल्प भी इसमें पूरा नहीं होता <स्थ> भगवान राम वन में जाते हैं एक बात तो पूरी हो जाती एक वरदान तो पूरा हो जाता लेकिन दूसरा वरदान पूरा नहीं होता विकल्प इस प्रकार का रखा जाता इस विकल्प को क्यों रखा जाता है माने इसमें है क्यों भरत ऐसा कहते हैं क्यों हैं? इसलिए कहते हैं कि हो सकता भगवान ये कहें कि भाई हमको तो चौदह वर्ष वन में रहना है इसलिए हम वन में चौदह वर्ष ही रहेंगे हमारे धर्म को क्यों तोड़वाते हो तुम हमारे व्रत को क्यों भंग करते हो इसलिए भगवान शायद लौट करके न जाना चाहें तो भगवान की बात को रख लो लेकिन यह है कि हम भगवान श्री राम के साथ जाएंगे सब ये बात आएगी कि भरत देखो भरत से ये कि तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो तुम्हारे लिए हुआ तुम राज सिंहसन पर वहाँ बैठो राजशासन करो तुम तो हम, हमारा जो जो बाधा पड़ेगी इसमें तो भरत इस बात को तैयार होते थे कि ये चाहे अधर्म में बात भले ही हो कि हम एक पिता की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं या माँ की आज्ञा को नहीं मान रहे है लेकिन हम ये देखते है कि धर्म का ही अवहेलना हो रही है परमार्थ की नहीं हो रही है परमार्थ हमारे साथ है इसलिए हम इनको छोड़ करके इस पिता की और माता की आज्ञा रूपी धर्म के पालन को छोड़ करके उसकी कोई हानि होती हो चाहे मैं नरक भी जाना पड़ता हो तो उसकी भी चिंता नहीं हम उसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन भगवान श्री राम जी हमारे साथ हैं उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा हम उसे प्रधानता देते हैं इसलिए हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं अब देखो पहले ऐसा लगता है कि पहले एक विकल्प से ये दूसरा विकल्प कहीं और अच्छा है भगवान राम अगर लौट जाते हैं मन में तो, तो भगवान राम के भी प्रतिज्ञा का उनके भी धर्म का पालन नहीं होता और भरत के भी धर्म का पालन नहीं होता लेकिन दूसरा विकल्प जो है ये है वशिष्ठ जी ने जो विकल्प दिया था उससे भी उत्तम है ये पहले भरत जी ने वही विकल्प सामने रख दिया जो वशिष्ठ जी दिया लेकिन भरत जी की बुद्धि तो वशिष्ठ जी से भी आगे कम से कम ना आगे हो तो तुलसीदास तो जी को तो दिखाना ही है कि भविष्य जी तो केवल ज्ञानी ज्ञानी हैं और ये भरत जो हैं ये तो भगवान के भक्त हैं तो ज्ञानियों से भी आगे होते हैं इनकी लोगों की बुद्धि भक्तों की तो इसलिए ये दिखाएंगे कि देखो भरत की बुद्धि कहाँ तक जाती है तो उन्होंने एक विकल्प और इस प्रकार से रख दिया आगे देखे एक और विकल्प तीसरा विकल्प और भी है ये नगर जाई बनती न्यू भाई बहुरी सी सहित रघुराई ही बिज प्रभु प्रसन्न मन होइ, हो करुणा सागर की सोइ, सोई, सोई। देव दीन सब मोहारू मोरे नीतन धर्म विचारू नीत कऊ बचन सब स्वारेतु राहत नारद के उतर दे सुन स्वामी रजाय सो ल किला जल जायी असमय अवगुण उदीय साधु स्वामी शने सरास साधु अब कृपाल मुहि सोम भाभा सकुज स्वामी मनि जाई न पावा प्रभु पद सपद शपथ सांसती भाऊ जग मंगल हित एक पाऊ प्रभु प्रसन्न मन सकुज तजे जो जि आय सुधेव सो सिर धारी धरी करे सबू मिटे ही अनचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब सन्दन की जय तीसरा विकल्प ये है की नकल जाही बन तीनों भाई कहते हैं कि एक विकल्प ये है कि हम तीनों भाई बन जाने को तैयार माने भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ये तीनों बन चले जाएंगे और बहुरी ऐसी शहीद रघुराई और सीता जी और आप जो वो हो लौट जाएं अयोध्या में रहें एक विकल्प ये हो सकता है अब इसमें भगवान राम और सीता ये अयोध्या में लौट जाएं तो इस विकल्प में तो ये ये भी है कि भगवान राम की भी प्रतिज्ञा जाती उनकी भी सूचती है इस प्रकार से लेकिन एक बात इन में तीनों प्रसंगों में एक बात ये है कि वन में कोई जरूर जाए इसको जो है ये मिटते नहीं है इससे आप आगे चलकर के दिखाएंगे कि देवता लोग प्रसन्न हैं अगर भगवान राम जाते हैं वन में तो तो ठीक ही है भगवान राम वन में जाते हैं तो भी देवताओं का हित होगा और भगवान राम नहीं जाते हैं भरत जाते हैं तो भी देवताओं की प्रसन्नता है कि भरत कोई कुछ कम थोड़ा है भगवान श्री राम जी शत्रुघन कोई कम थोड़े है ये भी हमारा सारा कार्य कर देंगे और अगर ये तीनों भाई जाते हैं तो तो किसी प्रकार का संदेह नहीं ये हमारा कार्य फिर भी कुछ होगा तो देवताओं का कार्य सिद्ध होने की संभावना तीनों विकल्पों में रहती है और बन जाने का काम जो है जितना भी सरस्वती ने कराया था या देवताओं ने कराया था और कई कई ने जो वरदान मांगे थे वो देवताओं के कारण मांगे थे तो उस देवताओं का कृत्य पूरा करने में तो किसी को कोई भी ना भरत जी के मन में ना और किसी के मन में ये नहीं है वशिष जी के भी मन में कि देवताओं का काम ना हो उनका तो होना ही चाहिए लेकिन यहाँ अयोध्या का जो जो है ये जो सब बिगड़ गया है यहाँ पर खड्ड बड्ड शब्द हुआ जाता है अनट औरव उत्पन्न हुई जाती शब्द उसके लिए प्रयोग किया है वो अनट अवरेव समाप्त होनी चाहिए इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रकार का भी है तो जय विध प्रभु को संमन हो तब तो भगवान कहते हैं कि देखो ये सब विकल्प हैं इनको आपको जो अच्छा लगे विकल्प में से जिसे आपको प्रसन्नता आपके मन में हो करुणा सागर कीजिए जय सोई तो हे करुण आप उसी प्रकार करें मैने आप करुणा सागर है कि मन हम सब लोगों को ऊपर दया भी करें करुणा भी करें हमारे दुख को दूर भी करें उसको भी ध्यान में रखें हैं? और आपको जो आपको प्रसन्नता जिस बात में वो भी दूर हो वो, वो प्रसन्नता वो भी हो ये दोनों ही बातें भरत जी भगवान श्री राम जी से कहते रहते हैं जय विद मन हो करुणा सागर की कीजिए माने भरत जी जितनी बात कहने बात भी ये नहीं कहते कि इसमें से कोई मेरा आग्रह है ये तो हमने विकल्प आपके सामने रखे इनके ऊपर विचार कर लिए कौन ठीक रहेंगे और वो प्रथम विकल्प तो है ही मैंने चार विकल्प हो गए पहला विकल्प तो ये है ही है जो भरत जी का नहीं है वो तो भगवान राम का है कि भगवान राम बन में रहेंगे भरत जी जो है अयोध्या का राज्य सिंहासन करेंगे वो तो बनाई बनाया पहले ही प्रधान मांगा गया है एक तो वो है ही है उसके बाद में तीन विकल्प और सामने आते हैं ये तीनों विकल्प जो कि प्रथम माता और पिता के दोनों के आदेश रूपी जो विकल्प था वो उससे थोड़ा थोड़ा हट हट करके ये विकल्प रखे गए हैं लेकिन गुरु का पूरा पूरा पालन तो नहीं होता है लेकिन भगवान ये चाहते हैं धर्म का पालन पूरा, पूरा होना चाहिए अब देखिये दोनों में अंतर इतना भी है भगवान राम जो है वो धर्म का आग्रह विशेष है और भरत जी को धर्म का आग्रह नहीं है परमार्थ का आग्रह उसके कारण ये अंतर है भगवान ये परमार्थ की बात की चिंता भगवान को नहीं है। भगवान को ये है कि उन्होंने उतार किया कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए तो इसलिए जो कुछ भी वो करेंगे वो धर्मानुकूल करेंगे परमार्थ के अनुकूल नहीं करेंगे उसके बाद धर्म के अनुसार अब भरत क्या करेंगे और लक्ष्मण जी क्या करेंगे सीता जी क्या करेंगे और ये सब लोग क्या करेंगे ये लोग जो है इनको, इनको धर्म की तो रक्षा हो अच्छा है और धर्म की रक्षा न होते हुए अगर परमार्थ की रक्षा होती है तो वो धर्म को भी छोड़ने को तैयार है परमार्थ ही चलना चाहिए विशेष वही होना चाहिए तो इनके तो, इसलिए इस प्रकार के विकल्प आते हैं अब देखते हैं कि इनका भरत जी के विकल्प को स्वीकार करने से परमार्थ सिद्ध हो जाता है आ? लेकिन धर्म की रक्षा नहीं हो पाती लेकिन भगवान श्री राम जी फिर भरत जी से आग्रह करते हैं कि देखो तुम धर्म की अवहेलना करके परमार्थ को लेकर के इतनी बातें कह रहे हो कि अभी तो नहीं आएगा आगे चल करके बहुत आएगा जब जनक जी भी आ जाएंगे फिर सभा बैठेगी वहां पर आकर के कहेंगे कि भरत जो है तुम भी धर्म का पालन करो और हमको भी धर्म का पालन करने दो ये बात भगवान का आदेश अंतिम निर्णय इस प्रकार पे होगा तो वो बात जो है ये हाँ, है तो कहते हैं देव दीन सब मोही अभारू भरत है की सारा भार हमारे ऊपर आपने छोड़ दिया था जैसा हम कहें वैसे ही हो तो कहते हैं मोरे नीत न धर्म विचारू लेकिन हमको नीति और धर्म का विचार का अब देखो तुलसीदास जी कितनी सावधानी से इन सिद्धांतों को किस प्रकार से बोलते जाते हैं भरत जी से ये भी कहला दिया कि देखो हम जितनी सब बात कह रहे हैं इसमें नीति धर्म भले न हो हुँ? हम उसका विचार उधर नहीं कर पाते हमें तो आपकी सेवा और परमात्मा बस वही दिखाई देता है आप आप वन में जाओ हम आपकी सेवा के लिए आपके साथ में रहेंगे तो इसी में हमारा परमात्मा सिद्ध होता दिखाई देता हम वही दिखाई देता हमें पता नहीं कि इसमें धर्म का पालन होता कि नहीं होता हमें धर्म का और नीति का पता नहीं इसलिए कहते हैं आपने हमारे ऊपर सारा जो रख दिया मुझे धर्म और नीति का विचार नहीं है इसलिए क्या सही होगा क्या करना चाहिए वो पता नहीं कहा स्वार्थ हेतु अब कहते हैं हम सब अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं और भक्त का स्वार्थ के मैंने ये नहीं कि उसका भौतिक लाभ राज्य प्राप्त अब देखो भरत का जो स्वार्थ है इस बात में परमात्मा नहीं भरत का स्वार्थ इसलिए भरत जी चाहते हैं भगवान की सेवा में हम रहे और उनकी आज्ञा का पालन हो उनकी सेवा में हम रहे यही हमारा स्वार्थ है तो भरत जी कहते कि यह कि है कीचन सब स्वार्थ हेतु हम जो कुछ भी कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं और रात न आर्त के चित्त चेतु के आर्थ व्यक्ति के मन में के चित्त में चेत नहीं रहता आर, आर्त के मन जो संकट में पड़ा हो और दुखी हो परेशान हो ऐसे व्यक्ति की विचार बुद्धि उसकी बुद्धि में विक्षेप होगा अशांति होगी इसलिए वो विचार नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है तो अपने आप को आर्थ मान करके भरत जी इस प्रकार से बोलते हैं आप देखेंगे कि चार प्रकार के भक्त होते हैं उसमें पहला भक्त होता है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञास ज्ञानी भक्त चार प्रकार के भक्त सातवें अध्याय में गीता में भगवान ने उसमें जो है वो आर्थ के माने तो सामान्य रूप से यह अर्थ किया जाता है कि जो व्यक्ति संसार में संसारी भौतिक जीवन में पड़ा हुआ है और कोई विशेष संकट उसका आ गया जिस संकट से वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा बचना चाहे नहीं बच पा रहा है तब वो भगवान की शरण में चला गया और भगवान ने उसके संकट को दूर कर दिया तो ये आर्थ भक्त कहलाया लेकिन कहीं कहीं जो है वो आचार्यों ने जिनकी गिर से अधिक व्यापक है और ज्यादा गहराई से भी सोचने वाले हैं वो आर्त भक्त को ऐसा भक्त नहीं मानते कि वो भौतिक हो संकट उसे आया हो आर्त भक्त उसे मानते हैं जो परमात्मा की शरण में जाए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आर्त हो इतना व्याकुल हो कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए एक आप ही चाहिए उसके लिए आर्त हो वो भक्त तो वो उसका संकेत जैसे यहाँ पे देखो इस पंक्ति को पढ़ो भरत जी की तो पता लगता है कि भरत तो वैसे ही बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन इनके मन में आर्थ भाव क्या है कि भगवान हमको न छोड़े है? हमको अपनाए रहें, इस प्रकार का आर्त भाव उनको है और नहीं आर्त क्या तो कहू बचन सब स्वार्थ हेतु और राहत न आर्त के चित चेतु तो आर्थ के मन में जब वो भगवान की कामना करता उन्हीं की क्षण में जाता उन्हीं की कामना करता तो फिर उसको लौकिक विचार उसको नहीं रह जाता है कि हमारा लौकिक लाभ होगा कि हानि होगी हमारा धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे इसका विचार फिर उसको नहीं रह जाता है उस अर्थ में इस प्रकार से कहते हैं <Benjamin> <tuh, है। <tuh, <allora also thinship> तो आर्थ का अर्थ जो है वो दो प्रकार से मैंने भक्तों में दो प्रकार के आर्थ भक्त जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं मैंने इंटरप्रिटेशन उसका दो प्रकार से हो सकता है तो कहा वचन सब स्वार्थ स्वार न आरत के चित सेतु उतर दे सुनि स्वामी रजाई अब कहते हैं कि अगर कोई सेवक स्वामी की आज्ञा को सुन करके उत्तर दे देव तो सो सेवक लख लाज लजाई कुछ सेवक को देख करके तो लज्जा भी लज्जित तो हो जाएगी मान वो महान निर्लज सेवक है यह कहने का तात्पर्य स्वामी की आज्ञा पा करके सेवक का यही धर्म है कि जो स्वामी कहता है उस आज्ञा का पालन करे सेवक का यही धर्म सेवक का धर्म यही नहीं की उत्तर दे उत्तर देने के माना कि विरोध करे कह के आप जैसा कहते हो वैसा नहीं जैसा हम कहें वैसा होगा अगर सेवक इस प्रकार से कहने लगता है तो सेवक निर्लज और वो अपने सेवा धर्म से विमुख होता सो सेवक लकी कहते मानो ऐसे सेवक के सामने लज्जा आई लज्जा खड़ी हुई तुलसी के पास आई तो जब देखा कि ये ऐसा सेवक जो स्वामी का भी विरोध करता है तो लज्जा तो वैसे ही लज्जित लज्जा उस लेकिन लज्जा भी लजा गई गयी ये कहते हैं देखो तुलसीदास की ये वर्णन करने की शैली है आ? आ? आ? तो जहाँ लज्जा लज्जित हो गई जहाँ करुणा में भी करुणा आ गई करुणा कर करुणा कर रोई जहाँ करुणा भी करुणा करके रोने लगे ऐसे करके बोलते रहते हैं तो ज्यादा ऐसे ही कहते हैं कि सो सेवक लख लाज लजाई उस सेवक को देख करके लज्जा भी लज्जित हो गयी मैंने तो बाही निर्लज है असम अवगुण उदती अगाधु कहते हैं ऐसा मैं अवगुण का भंडार और उदय अवगुण का उदय हूँ अवगुण का दुर्गुणों का, का समुद्र हूँ और दुर्गुणों का समुद्र भी अगाध दुर्गुणों का समुद्र माने मुझ में तो सारे दुर्गुण ही हैं। है जो नीति है न धीर्म धर्म का ज्ञान है न मैं जैसा सेवक होना चाहिए वैसा सेवक भी नहीं हूँ निर्लज्जता की बातें आपके सामने करता हूँ तो स्वामी सनेह सराहत साधु लेकिन फिर भी स्वामी स्नेह आपके स्नेह को साधु लोग फिर भी आपके स्नेह की सराहना करते है की हमारा जैसा निर्लज सेवक या हमारा जैसा विचारहीन सेवक लेकिन आप जैसा स्वामी जो फिर भी हमारे ऊपर प्रेम रखता है आपकी सराहना करते हैं साधु इसके तो अनेक अर्थ हो सकते हैं स्वामी स्नेह सराहत साधु अब देखो कि मैं असमय औगुण स्वामी अमी सराहत साधु एक अर्थ साधु लोग स्वामी की सेवा के स्वामी के स्नेह की सराहना करते हैं और दूसरी बात ये स्वामी स्नेह स्वामी के स्नेह की सराहना करते हैं स्वामी की सराहना नहीं करते स्वामी के स्नेह की, स्ने की सराहना करते हैं और दूसरी बात ये कि साधु लोग फिर भी स्वामी के स्नेह के कारण भक्ति की सराहना करते हैं स्वामी की सराहना नहीं करते स्वामी का प्रेम देख करके भक्त की सराहना करते हैं साधु लोग कहते देखो इसके ऊपर स्वामी का स्नेह है भगवान का बड़ा स्नेह ऊपर है इसलिए ये भक्त ही महान है उसके भक्ति की सराहना करते हैं ये भी हो सकता है इसमें कि भक्ति की सराहना जो व्यक्ति करते हैं साधु लोग करते हैं तो वो सराहना क्यों करते हैं वो जबकि असमय अवगुण उगत अधाधु होते हुए भी साधु सराहक तो ये साधु सराहत ये कि यद्यपि भक्त में अवगुण है और उनका समुद्र है लेकिन स्वामी का स्नेह तो उसमें है इसलिए भक्ति की सराहना करते हैं है? साधु लोग भक्ति की सराहना क्यों करते हैं अरे भाई स्वाम, भक्त चाहे इतना खराब हो चाहे इतने दुर्गुण हो लेकिन स्वामी के प्रति स्नेह तो है चलो अच्छा है स्वामी इस बात में भी साधु लोग सराहना करते हैं कि भक्त तो बहुत खराब है लेकिन स्वामी का इसके ऊपर स्नेह इसलिए भी सराहना करते हैं उसकी भक्ति की और कुछ साधु लोग भक्त की सराहना नहीं करते भगवान की सराहना करते हैं है? कहते तो देखो ये तो भक्त तो महाद्रगुणी है पाप का भंडार है लेकिन ऐसे उसके ऊपर भी भगवान अपनी कृपा करते हैं तो भगवान की महिमा क्या है भगवान की सराहना करते हैं तो प्रेस है मैंने कहने का तात्पर्य यह है इसको कोई भी विकल्प आप लो भक्त दोनों प्रकार से सराहनीय और भगवान भी सराहनीय है बस बात इतनी होनी चाहिए कि चाहे भक्त का प्रेम भगवान पर हो चाहे भगवान का प्रेम भक्त के ऊपर हो वो अगर प्रेम होता है तो उस प्रेम के कारण भगवान भी सरानी है और भक्त भी सराहनीय तात्पर्य इतना है कहने का तुलसी कहते अब कृपाल मोह सोम कहते हैं हे कृपा अब सब इस बात को विचार करते हुए अब हमारा मत क्या है हमें अपना मत कौन सा अच्छा लगता है वो हम आपको बताते हैं कहते है की सकुच स्वामी मन जाय ना पावा हमारा मत यही है वही मत हमारा ठीक मत है जिसमें आपको कोई संकोच न लगे माने इस प्रकार से भरत जी भगवान के मत को भी स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान राम को बन में जाना है और भरत जी को अयोध्या में रहना है ये मत जो भगवान राम का है उसमें भी भरत को कोई आपत्ति नहीं है चौथा विकल्प भी स्वीकार है ये सब कुछ आपको अगर मैंने इसमें तीनों विकल्प हमने जो दिए उसमें आपके मन में यदि संकोच आता है तो हम तीनों को विद्रॉ करते हैं हैं आपका जो मत होगा आपके मन में संकोच ना आने पावे वही आप करो वही हमारा मत है तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये कि हम तीनों मत हमने जो अपने रखे वो हम आप न मानो तो भी कोई बात नहीं हम ये नहीं कहते कि हमने तीन बातें रखी और आपने एक नहीं हमारी नहीं मानी तो ये तो वही व्यक्ति जो अहंकारी व्यक्ति वो वही कहेगा कि देखो हमने ये बात कही सोभी नहीं मानी हमने ये बात कही सो मैंने ये बात कही शोभी नहीं मानी तो मैंने ये बात कही सोभी नहीं मानी तो अहंकारियों की बात होती भरतजी साहब उसके बाद में कह दिया मेरा इसमें कोई आग्रह नहीं है ये मेरी कोई जो है वो हो अहकार पूर्ण स्वार्थपूर्ण कोई हमारा प्रयोजन नहीं है इसमें आपको जो अच्छा लगे इन विकल्पों हमने ये विकल्प आपको स्मरण दिलाए हैं इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो और इनमें से हमारे विकल्पों में आप कोई नहीं करते हो तो भी हमको ठेस नहीं लगती हमारे अहंकार है ही नहीं हमारे को चोट लगने का कोई सवाल ही नहीं है भक्त है तो अहंकार कहाँ ज्ञानी है तो अहंकार कहाँ इस अहंकार का कोई प्रश्न नहीं हम कोई भी प्रस्ताव रखें उसके प्रस्ताव को न माना जाए तो उसको हमको कोई दुख नहीं आप जो उच्च समझो वही करो तो प्रभु पद शपथ कहो सत भाऊ तो भरत जी कहते हैं इसमें जो हम बात कह रहे हैं ऐसे नहीं आप कोई मान सभा के लोग बात कहें या भगवान नहीं कहें कि अगर तुम्हारा कोई अहंकार नहीं तुम्हारा कोई अपना मत नहीं तो तीन तीन मत कहाँ से आ गई है, है? तो ये उसके लिए शपथ खा करके भरत जी कहते हैं हम तो अपनी शपथ खा गए कहते हैं ये जितने विकल्प आए वो तो वश्यष जी के कहने के कारण से आ गए थे नहीं तो हम कौन कहने वाले थे इस प्रकार बस जी ने एक विकल्प सुझाया तो हमने कहा और भी विकल्प ऐसे हो सकते हैं तो हमने बोल दिया तो कहते हैं प्रभु पद शपथ भगवान हम आपके चरणों की शपथ करके कहते हैं और कहा सदभाव बिल्कुल सच्चे भाव से हृदय की बात आपसे कहते हैं जग हित एक उपाऊ बस सारे संसार का मंगल केवल इसी एक बात में है कि सकुच स्वामी मन जा न पावा आप वही करें जिसमें कि आपके मन को संकोच न हो आपने अपने मन को संकुचित करके कुछ भी किया तो हम नहीं देखते उसमें जगत का मंगल होगा आपने अपने मन में संकोच रख करके हमारे लिए भी कुछ हमारी बात को भी मान ली तो उसमें कोई हमारा भी मंगल होगा हम नहीं समझते आपको जब संकोच संकोच तभी आपको होगा जो आप समझते हो गए ठीक उससे आपको हटना पड़ेगा तभी संकोच होगा नहीं तो जो सही वस्तु होगी यथार्थ बात जो होगी वही आप स्वीकार करोगे संकोच नहीं होगा तो उसी को आप सामने रखोगे और वैसे ही आप करोगे तात्पर्य यह बस इतना इसलिए हम आपको संकोच में न डाल करके जो सही बात हो यथार्थ जो करना चाहिए जो धर्म हो और जो वास्तव बात हो वही करने के लिए आप अपने सामने रखें तब प्रभु मन सकुच तज जो जे ही आये सुधेव इसलिए भगवान आप प्रसन्न होकर के जब जो जिसे जिस प्रकार का आज्ञा देंगे वही पर शब्द करेंगे अब ये तो बात बिल्कुल अनुवाद उसी प्रकार है जैसे भगवान राम ने कहा था <laughs> बस बस बिल्कुल उसी प्रकार के वही लगभग उसी प्रकार के एकाद शब्द आगे पीछे भले ही हो जब वशिष्ठ जी ने भगवान से कहा कि देखो क्या करना चाहिए क्या होना चाहिए ऐसे करके शुरू शुरू सभा हुई थी वहाँ जब बोले तो भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कह दिया अरे भगवान आप जैसा कहो आप तो गुरु हो जैसा आप कहो वो सब करेंगे और सबसे पहले मुझे बताओ जो आप आज्ञा हो मैं उसे करूँगा फिर आप जैसा कहेंगे और सब लोग भी उसी प्रकार ने करेंगे उसी का अनुवाद देखो प्रभु प्रसन्न मन सकोचित संकोच छोड़ करके जिसमें आपके प्रसन्नता वो करो और जो जो ही आयो सदेव जिसको आप जैसा आज्ञा देंगे वो वैसा ही करेगा सो सिर धरे धरित करिए सब सब उसको सिर उधारे धारण करके करेंगे मन उसी को अंगीकार करेंगे एक्सेप्ट करेंगे उसी को ऐसा नहीं की बिना स्वीकार किए मन मारे हो करके करें एक, एक तो करना ये होता है, जो आदेश दिया हो दिया जाए उसे व्यक्ति सिरोधारी करे कि मैंने एक्सेप्ट करे और फिर करे और दूसरी आज्ञा का पालन ऐसा होता है कि एक्सेप्ट तो नहीं करता है कि भाई आप कहते हो तो हम करे देते हैं हमें तो मंजूर नहीं है इसमें से दो प्रकार में से कौन प्रकार की आज्ञा पालन श्रेष्ठ है ये साफ समझ में आता है? कि जैसा आदेश हो उसको सिरोधारी करके करे स्वीकार करेगा तो आज्ञा पालन श्रेष्ठ है और जो ये कहता है कि आप कहते तो हम किए देते हैं लेकिन हमें तो मंजूर नहीं है तो ये आज्ञा पालन का कोई तरीका नहीं है इसलिए भरत जी कहते हैं कि सो सिर धरे धरे ये सब और मिट्टी ही अनट अवरेव अब बस आपकी आज्ञा पालन करने से ही क्योंकि आप जो कुछ करेंगे कहेंगे वो बिल्कुल सबके लिए हितकारी होगा सख्त कल्याणकारी होगा उससे अनट भी मिट जाएगी अवरेय भी मिट जाएगी अनट के माने जो उपद्रव आ गए हैं वो सब मिट जाएंगे और अवरै के माने सब लोगों के मन में जो अशांति उत्पन्न हो गई है जो चिंता बाधा उत्पन्न हो गई है व्याकुलता आ गई है वो भी सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि जब आप आज्ञा देंगे तो आपकी आज्ञाओं को सब शुरूधार्य करेंगे फिर कोई चिंता नहीं करेगा फिर कोई कोई बुरा नहीं मानेगा सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे सब शांतिपूर्वक उस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी इसलिए आप जैसा कहे वैसा ही किया जाए ऐसे करके भरत जी जो है यहाँ भरत की बात समाप्त हो जाती है अब उसके बाद फिर क्या होता है अब कल आगे देखेंगे देखें। नान्या स्त्री हार हृदय सत्यं सत्यम बधाम भगवान भक्ति प्रयश रघुपुंगव निर्भरामे काम आन संयरा श्रीराम जयरा जय राम श्रीरा